श्री गर्ग संहिता गोलोक खंड दूसरा अध्याय ब्रह्मादि देवों द्वारा गोलोक धाम का दर्शन श्री नारद जी कहते हैं जो जीव पाकर भी कीर्तनीय भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन नहीं करता वह दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने की चेष्टा नहीं करता जे लब्ध्वापि यम न की मोक्षन श्रेणी स नरोहति दुर्मति राजन अब इस वराह कल्प में धरा धाम पर जो भगवान श्री कृष्ण का पदार्पण हुआ है और यहाँ उनकी जो जो लीलाएं हुई है वह सब मैं तुमसे कहता हूँ सुनो बहुत पहले की बात है दानव दैत्य आसुर स्वभाव के मनुष्य और दुष्ट राजाओं के भारी भार से अत्यंत पीड़ित हो पृथ्वी गौ का रूप धारण करके अनाथ की भांति रोती बिलकती हुई अपनी आंतरिक व्यथा निवेदन करने के लिए ब्रह्मा जी के शरण में गई उस समय उसका शरीर कांप रहा था वहां उसकी कष्ट कथा सुनकर ब्रह्मा जी ने उसे धीरज बंधाया और तत्काल समस्त देवताओं तथा शिव जी को साथ लेकर वे भगवान नारायण के वैकुंठध धाम में गए वहां जाकर ब्रह्मा जी ने चतुर्भुज भगवान विष्णु को प्रणाम करके अपना सारा अभिप्राय निवेदन किया तब लक्ष्मीपति भगवान विष्णु उन उद्विग्न देवताओं तथा ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले श्री भगवान ने कहा ब्रह्म साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही अगणित ब्रह्मांडों के स्वामी परमेश्वर अखंड स्वरूप तथा देवातीत हैं उनकी लीलाएं अनंत एवं अनिर्वचनी है उनकी कृपा के बिना यह कार्य कदापि सिद्ध नहीं होगा अतः तुम उन्हीं के अविनाशी एवं परम उज्वल धाम में शीघ्र जाओ श्री भगवान वाच कृष्णम स्वयं खंडमति देवमति देवती कार्य कदापि न भविष्य ब्रह्मा जी बोले प्रभो आपके अतिरिक्त कोई दूसरा भी परिपूर्णतम तत्व है या मैं नहीं जानता यदि कोई दूसरा भी आपसे उत्कृष्ट परमेश्वर है तो उसके लोक का मुझे दर्शन कराइए श्री नारद जी कहते हैं ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर परिपूर्णतम भगवान विष्णु ने संपूर्ण देवताओं से ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड शिखर पर विराजमान गोलोक धाम का मार्ग दिखलाया वामन जी के पैर के बाएं अंगूठे से ब्रह्मांड के शिरोभाग का भेदन हो जाने पर जो छिद्र हुआ वह ब्रह्म नित्य अक्षय नीर से परिपूर्ण था सब देवता उसी मार्ग से वहाँ के लिए नियत जलयान द्वारा बाहर निकले वहाँ ब्रह्मांड के ऊपर पहुंचकर उन सब ने नीचे की ओर उस ब्रह्मांड को कलिंग बिंब अर्थात तुम्बे की भांति देखा इसके अतिरिक्त अन्य भी बहुत से ब्रह्मांड उसी जल में इंद्रायण फल के सदृश इधर उधर लहरों में लुढ़क रहे थे यह देखकर सब देवताओं को विस्मय हुआ वे चकित हो गए वहां से करोड़ों योजन ऊपर आठ नगर मिले जिनके चारों ओर दिव्य चार दीवार शोभा बढ़ा रही थी और झुंड के झुंड रत्नादिमय वृक्षों से उन पुरियों की मनोरमता बढ़ गई थी वहीं ऊपर देवताओं ने विराजा विरजा नदी का सुंदर तट देखा जिससे विरजा की तरंगे करा रही थी वह तट प्रदेश उज्जवल वस्त्र के समान दिखाई देता था। था। दिव्य से वह अत्यंत हो रहा तट देखते और आगे बढ़ते हुए वे देवता उस उत्तम नगर में पहुंचे जो अनंत कोटि सूर्यों की ज्योति का महान कुंज जान पड़ता था उसे देखकर देवताओं की आंखें चौंधिया गई वे उस तेज से पराभूत हो जहां के के के खड़े रह गए, तब भगवान विष्णु आज्ञा से उस तेज को प्रणाम करके ब्रह्मा जी उसका ध्यान करने लगे। के भीतर उन्होंने एक परम शांत में साकार धाम देखा उसमें परम अद्भुत कमलनाल के समान धवल वर्ण हजार मुख वाले शेषनाग का दर्शन करके सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया राजन उन शेष नाग की गोद में महान आलोक आलोकमय लोकवंदित गोलोक धाम का दर्शन हुआ जहाँ धामाभिमानी देवताओं के ईश्वर तथा गणनाशीलों में प्रधान काल का भी कोई वश नहीं चलता वहां माया भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकती मन चित्त बुद्धि अहंकार सोलह विकार तथा महत्व भी वहां प्रवेश नहीं कर सकते हैं फिर तीनों गुणों के विषय में तो कहना ही क्या है वहां कामदेव के समान मनोहर रूप लावण्य सालिनी श्याम सुंदर विग्रह श्री कृष्ण पार्षदा द्वारपाल का कार्य करती थी देवताओं को द्वार के भीतर जाने के लिए उद्यत देख उन्होंने मना किया तब देवता बोले हम सभी ब्रह्मा विष्णु शंकर नाम के लोकपाल और इंद्र आदि देवता हैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शनार्थ यहाँ आए हैं श्री नारद जी कहते हैं देवताओं की बात सुनकर उन सखियों ने जो श्री कृष्ण के द्वार पालिकाएं थी अंतपुर में जाकर देवताओं की बात कह सुनाई तब एक सखी जो शरत चंद्रानना नाम से विख्यात थी जिसके वस्त्र पीले थे और जो हाथ में बेत की छड़ी लिए थी बाहर आई और उनसे उनका अभिष्ट प्रयोजन पूछा सत्यन्द्रानना बोली यहाँ पधारने पधारे हुए आप सब देवता किस ब्रह्मांड के निवासी हैं? यह शीघ्र बताइए तब मैं भगवान श्री कृष्ण को सूचित करने के लिए उनके पास जाऊंगी देवताओं ने कहा अहो यह तो बड़े आश्चर्य की बात है क्या अनान्य ब्रह्मांड भी है हमने तो उन्हें कभी नहीं देखा सुबह हम तो यही जानते हैं कि एक ही ब्रह्मांड है इसके अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं सत्य चंद्रानना बोली ब्रह्मदेव यहाँ जो विरजा नदी में करोड़ों ब्रह्मांड इधर उधर लुढ़क रहे हैं उनमें भी आप जैसे ही पृथक पृथक देवता वास करते हैं अरे क्या आप लोग अपना नाम गांव तक नहीं जानते जान पड़ता है कभी यहाँ आए नहीं हैं अपनी थोड़ी सी जानकारी में ही हर्ष से फूल उठे हैं जान पड़ता है कि कभी घर से बाहर निकले ही नहीं जैसे गूलर के फलों में रहने वाले कीड़े जिस फल में रहते हैं उसके सिवा दूसरे को नहीं जानते उसी प्रकार आप जैसे साधारण जन जिसमें उत्पन्न होते हैं एकमात्र उसे को ब्रह्मांड समझते हैं श्री नारद जी कहते हैं राजन इस प्रकार उपहास के पात्र बने हुए सब देवता चुपचाप खड़े रहे कुछ बोल ना सके उन्हें चकित भगवान विष्णु ने कहा श्री विष्णु बोले ब्रह्मांड में भगवान गर्भ का सनातन अवतार हुआ है तथा त्रिविक्रम विराट रूपधारी वामन के नक्श जिस ब्रह्मांड में विवर बन गया है वही हम निवास करते हैं श्री नारद जी कहते हैं भगवान विष्णु की जब बात सुनकर सत ने उनकी भूरी भूर प्रसन्नता की और स्वयं भीतर चली गई फिर शीघ्र ही आई और सबको अंतपुर में पधारने की आज्ञा देकर वापस चली गई तदनंतर संपूर्ण देवताओं ने परम सुंदर धाम गोलोक का दर्शन किया वहाँ गोवर्धन नामक गिरिराज शोभा पा रहे थे गिरराज का वह प्रदेश उस समय वसंत का उत्सव मनाने वाली गोपियों और गाओं के समूह से घिरा था कल्प वृक्षों तथा कल्पलताओं के समुदाय से सुशोभित था और राजमंडल उसे मंडित अर्थात अलंकृत कर रहा था वहां श्याम वर्ण वाली उत्तम यमुना नदी स्वच्छंद गति से बह रही है तट पर बने हुए करोड़ों प्रासाद उसकी शोभा बढ़ाते हैं तथा उस नदी में उतरने के लिए वैदूरी मणि की सुंदर सीढ़िया बनी है वहां दिव्य वृक्षों और लताओं से भरा हुआ वृंदावन अत्यंत शोभा पा रहा है भांतिभा के विचित्र पक्षियों भ्रमरों तथा वंशीवट के कारण वहां की सुषमा और बढ़ रही है वहां सहस्त्र कमलों के सुगंधित पराग को चारों ओर पुनः पुनः बिखेरती हुई शीतल वायु मंद गति से बह रही है वृंदावन के मध्य भाग में बत्तीस वनों से युक्त एक निज निकुंज है चार दीवारियां और खाइया उसे सुशोभित कर रही हैं। उसके आंगन का भाग लाल वर्ण वाले अच्छे वटों से अलंकृत है पद्मराग सात प्रकार की मणियों से बनी दीवारें तथा आंगन के फर्श बड़ी शोभा पाते हैं करोड़ चंद्रमा के मंडल की, की छवि धारण करने वाले चंदोबे उसे अलंकृत कर रहे हैं तथा उनमें चमकीले गोले लटक रहे हैं पहराती हुई दिव्य पताकाएं एवं खिले हुए फूल मंदिरों एवं मार्गों की शोभा बढ़ाते हैं वहां भ्रमरों के गुंजावरों संगीत की सृष्टि करते हैं तथा मत, मयूरों और कोकिलों के कलरों सदा श्रवण गोचर होते हैं। वह बाल सूर्य के सदृश कांतिमान अरुण पीत कुंडल धारण करने वाली ललनाए शत सत चंद्रमाओं के समान गौरवर्ण से उद्भाषित होती है स्वच्छंद गति से चलने वाली वे सुंदरियां मणि रत्न में भित्तियों में अपना मनोहर मुख देखती हुई वहां के रत्नजटित आंगनों में भागती फिरती हैं उनके गले में हार और बाहों में केयूर शोभा देते हैं नुपरों तथा करघनी की मधुर झनकार वहां गूंजती रहती है वे गोपांगनाएं मस्तक पर चूड़ामी धारण किए रहती हैं वहां द्वार द्वार पर कोटि कोटि मनोहर गाँवों के दर्शन होते हैं वे गाँवें दिव्य आभूषणों से विभूजित हैं और श्वेत पर्वत के समान प्रतीत होती है सबके सब दूध देने वाली तथा नए अवस्था की हैं सुशीला सुरुचा तथा सद्गुणवती हैं सभी समस्या और पीढ़ी पूछ की हैं। ऐसी भव्य रूप वाली गाँवें वहाँ सब और विचर रही हैं उनके घटों तथा मंजिरों से मधुर ध्वनि होती रहती है किंकड़ी जालों से विभूषित उन गों के सींगों में सोना मढ़ा गया है वे सुवर्ण तुल्यहार एवं मालाएं धारण करती हैं उनके अंगों से प्रभा चिटकती रहती है सभी गाँवें भिन्न भिन्न रंग वाली हैं कोई उजली कोई काली कोई पीली कोई लाल कोई हरी कोई तांबे के रंग की और कोई चितकबरे रंग की है किनी किनी का वर्ण जैसा है, बहुत सी कोयल के समान रंग वाली है दूध देने में समुद्र की तुलना करने वाली उन गायों के शरीर पर तरुणियों के कर चिन्ह शोभित है अर्थात युवतियों के हाथों के रंगीन छापे दिए गए हैं हिरण के समान छलांग भरने वाले बछड़ों से उनकी अधिक शोभा बढ़ गई है गायों के झुंड में विशाल शरीर वाले सांड भी इधर उधर घूम रहे हैं उनकी लंबी गर्दन और बड़े बड़े सिंह हैं। उन सांडों को साक्षात धर्मधुर अंधर कहा जाता है गावों की रक्षा करने वाले चरवाहे भी अनेक हैं। उनमें से कुछ तो हाथ में भेद की छड़ी लिए हुए है और दूसरों के हाथों में सुंदर बांसुरी शोभा पाती है उन सब के शरीर का रंग श्यामल है वे भगवान श्री कृष्ण चंद्र की लीलाएं ऐसे मधुर स्वरों में गाते हैं तो उसे सुनकर कामदेव भी मोहित हो जाता है इस दिव्य निज कुंज को संपूर्ण देवताओं ने प्रणाम किया और भीतर चले गए वहाँ उन्हें हजार दल वाला एक बहुत बड़ा कमल दिखाई पड़ा वह ऐसा सुशोभित था मानो प्रकाश का पुंज हो उसके ऊपर एक एक दल दल का कमल कमल है, है, तथा उसके भी एक दल वाला कमल है। उसके ऊपर ऊपर भी आठ वाला चमचमाता हुआ एक ऊंचा सिंघासन है तीन सीढ़ियों से संपन्न वह परम दिव्य सिंघासन को शुभमढ़ियों से जटित होकर अनुपम शोभा पाता है उसी पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र श्री राधिका जी के साथ विराजमान है ऐसी झांकी उन समस्त देवताओं को मिली वे युगल रूप भगवान मोहिनी आदि आठ दिव्य सखियों से समन्वित तथा श्री दामा प्रभृति आठ गोपालों के द्वारा सेवित है उनके ऊपर हंस के समान सफेद रंग वाले पंखे झले जा रहे हैं और हीरों से बनी मूठ वाले चबड़ डुलाए जा रहे हैं भगवान की सेवा में करोड़ों ऐसे छत्र प्रस्तुत जो कोटि चंद्रमाओं की प्रभा से तुलित हो सकते हैं। भगवान के वाम भाग में विराजित श्री जी से उनकी बाई भुजा सुशोभित है भगवान ने पूर्वक अपने दाहिने पैर को टेढ़ा कर रखा है वे हाथ में बासुरी धारण किए हुए हैं उन्होंने मनोहर मुस्कान से भरे मुखमंडल और भ्रगटी विलास से अनेक कामदेवों को मोहित कर रखा है उन श्रीहरी की मेघ के समान श्यामल कांति है कमल दल की भांति बड़ी विशाल उनकी आँखें हैं घुटनों तक लंबी बड़ी भुजाओं वाले वे प्रभु अत्यंत पीले वस्त्र पहने हुए हैं भगवान गले में सुंदर वनवाला धारण किए हुए हैं जिस पर वृंदावन में वितरण करने वाले मत वाले की गुंजन गुंजार हो रही है पैरों में घुंघरू और हाथों में कंकड़ की छटा छिटका रहे हैं अति सुंदर मुस्कान मन को मोहित कर रही है श्री वस्त्र का चिन्ह बहुमूल्य रत्नों से बने हुए कीट कु बाजूबंद और हार यथा स्थान भगवान की शोभा बढ़ा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के ऐसे दिव्य दर्शन प्राप्त कर संपूर्ण देवता आनंद के समुद्र में गोता खाने लगे अत्यंत हर्ष के कारण उनके आंखों से आसू की धारा बह चली तब संपूर्ण देवताओं ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से उन परम पुरुष श्री कृष्ण चंद्र को प्रणाम किया ज्योतिषाम मंडलम पद्म सहसत्र दल शोभित स्त दीर्घम सोपानंड सिंहासनम परम दिव्यं शुभम् खचित शुभम दध सुदेवता श्रीकृष्ण राधयायुत दिव्य सखी संगे मोहिन्यादिभिन्व से श्रीधाद्य सब्यम अष्टोपालत हंसारभ्यजनांदोल कोट वज्र मुष्टि कॉटिचंद्र प्रति काश सकोटिशराधिकाकृत वामबाहुम स्वच्छंद्रीकृत वंशीधरम सुंदर मंद्रोमोहितमराशि घन प्रभं पद्मदलाये क्षण प्रलंब बाहु बहुपीतवास वृंदावनोन्मत्तमिलिंद विराजित श्रीवन मलया हरि कांची कलांगकण नो इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुलास्व संवाद में श्री गोलोक धाम का वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ